महाभारत आदि पर्व त्रयसि तमोध्याय देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद ये से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठकर पिता के पास जाना शुक्राचार्य का ये को बूढ़े होने का साथ देना व सम्पान श्रुत्वा शुवा कुमारम जातम तू देवयानी सुच चिंतयामा च दुखार्ता शर्मेष्ठाम प्रतिभा अभि अभिगम्य चर्मेष्ठाम देवजान्याम वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता करने लगी वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली दिवन्युवाचन किबिद वृजनम शुभ्रु कृत वै कामुबया दिवन कहा सुंदर भो वाली शर्मिष्ठे तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला शर्मिष्ठ वाचन ऋषिरभ्या कशिधर्मात्मा वेदपारग सवरद कामचि धर्म संहित शर्मिष्ठा भोली सखी कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की न हम अन्यायत काम हम आचरा मे सुच स्म तस्मा थे मामा मामापत्य सत्यम ब्रवीते सुच स्मृत न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है यह तुमसे सत्य कहती हूँ देवजान्युवाच शोभनम्भर असस्य ज्ञायते द्विज गोत्र नामिजन तो वे तुम द्विजम देवजानी ने कहा यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ क्या उन द्विज के गोत्र नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है मैं उनको जानना चाहती हूँ शर्मिष्ठो वाच तपसा तेज सा दिव्यमान यथा रवि तम दृष्टा मम संष्टुम सत्यनाशी चुते स्मृत वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ देव यद्यत देवम धर्मिष्ठे न मनुर्विद्यते मम अपत्यम यदि ते लब्धम ज्येष्ठा श्रेष्ठाच वयि द्विजा देवजानी ने कहा धर्मिष्ठे यदि ऐसी बात है यदि तुमने जेष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा वै सम्पायच अन्योन्नमेव मुक्त समे मिथ जगाष्म तथ्य मित जग मुसी वैसम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हँस पड़ी देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है अत वह चुपचाप महल में चली गई ये आते तो तिर देवजान्यात्र भजनृप यदुंचसुच्व सत्र विष्णु जिवा परऊ राजा जयाति ने देवजानी के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु के भांति प्रतीत होते थे तस्मा देवतुरा जलसे शर्मिष्ठा वार्थ परवि राजर्षि से की पुत्री सर्मिष्ठा ने तीन पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे अनु और सहिता राजन झका भदनतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवजानी जयाति के साथ एकांत वन में गई। कुमाराम देव गयी ददर्श चुमार वहा उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो वह इस प्रकार बोली देवजान्युवाच कस्य तेदार का राजन देवपुत्रोपम शुभा वर्चसा रूप तस्विशाता पूछा राजन ये देवबालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं व सम्पावाच एवं पृष्ठवा तो राज्यपृछत वैशं कहते हैं जन्मेजय राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया देवजान्युवाच किम नामधेयम वंशो व पुत्र का कश्यवा पिता तथ्यम स्रोतमीक्षा तम जयं देवजानी ने पूछा बच्चों तुम्हारे कुल का क्या नाम है तुम्हारे पिता कौन है यह मुझे ठीक ठीक बताओ मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ एवं मुक्ता कुमारास्ते देवया सुम्य महा दर्शन प्रदेश मातरम चथाचारका सुंदरी देवजानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए अर्जुन ने अंगुड़ी से उन्हें निपश्रेष्ठ यति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया वै सम्पायन वाचवा चितास्ते तो राजभ्यनंदत राजा देवजान्या वैसायन जी कहते हैं ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया उन्हें गोद में नहीं उठाया श्रुवा तु तेष्याम बाल एव पार्थिवं तब ये बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए उनकी बातें सुनकर राजा याति लज्जित से हो गए दृष्टवा तु तेष्याम बालानाम प्रणयम प्रति बुद्धा चं साष्ठा मृदम अब्रवीर उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवजानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली देवजान्युवाच अभ्यागछति माम कस्िन्त्यव्रवीर यती देवनूनमोत्साह महामि पूर्वमेव मैं प्रोक्त तया तो वृजनम मदधीना सती कस्मा से तमेवा प्रियम आसिता न नेशभे देवयानी बोली भामि तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋचि आया करते हैं यह बहाना लेकर तुम राजा याति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती रही मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है शर्मिष्ठे तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई हो? मुझसे डरती भी नहीं हो शर्मिष्ठो बात यदुक्त ऋचिव वा तत्सत्यम चारुभाषन ही न्याय तो धर्म तस्व शर्मिष्ठा बोली मनोहर मुस्कान वाली सखी मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ अतः तुमसे नहीं डरती यदा तवयावृतो भरतावृत एव तदा मखी भरता ही धर्मेण भरता भो भले उद्यासी मा च्येष्ठा च ब्राह्मणी यती तत्वि मे पूज्य तमो राज तत्मित्रा गुरुना चह दत्ते उभे शुभे तव तो भरता च पुज्य पोष्याम पोषेती हम तब तुमने पति का वरण किया था जब तुमने पति का वरण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया शोभने जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहिता सखियों का भी धर्मतः पति होता है तुम ज्येष्ठ ही ब्राह्मण की पुत्री हो अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो परंतु ये राजस्थी मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है क्या यह बात तुम नहीं जानती सुबह तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है तुम्हारे पति और पूजनी महाराज ये भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं वाच तो देवयान्य वैश्वपाना सुस्तौवाक्यम देवयावीदम राज्यवश्या तया वैशं पान जी कहते हैं शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा राजन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है सहसोत्पतिताम श्यामा दृष्टाताम शासोचनम तूर्णम सकाशम कार्य साम व्यता ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल गई यह उस समय राजा याति व्यथित हो गए अनु ब्राज संभ्रत पृष्ठत शांत नृपर्त न चम क्रोध संरक्त लोचना वे व्याकुल हो देव को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए किंतु वह नहीं लौटी उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी अभिब्रुवंती किंचित साम साम अचिरा देव संप्राप्त काव्योशिक वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाये जाती थी कुछ ही देश में वह कुछ ही देर में वह कविपुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। सातो तो दृष्टे वह पितरम अभिवाद्यामृत स्थितिता अनंतरम स्थ पूव पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ने भी शुक्राचार्य की वंदना की देवयाधर्मेजोधर्म अप्रवृत अधरोत्र देवयानी ने कहा पिताजी अधर्म ने धर्म को जीत लिया नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति बृष्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई त्रयोश्याम दनिता पुत्र राज दुर्भगा मम बुत्रुतात भ्रवी मित इन महाराजयाति से ही उसके तीन पुत्र हुए हैं किंतु ताद मुझ भाग्यहीन के दो ही पुत्र हुए हैं यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ धर्मज्ञति भिख्यात एस राजा भृगुर्द्व अति क्रांत मर्यादा काथयाम ते भृगुश्रेष्ठ ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है कविनंदन यह आपसे यथार्थ कह रहे हूँ शुक्र उच धर्मज्ञ सन् महाराजा यो धर्म शुक्राचार्य ने कहा महाराज तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है इसलिए जिसको जितना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर्दायेगा दुहितुर्णेन्द्र चंदमे तत्तम ऋतु वै याचमा नया दधाती भ्रूणहेतुच्य ब्रह्मण स ये ब्रह्मवादि भी अभिका यम्याहसी नोपैती स धर्मेश भ्रूणहेतुच्य बुधे यति बोले भगवन् दानो राजज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया किसी दूसरे विचार से नहीं ब्राह्मण जो पुरुष न्यायुक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतु नहीं देता वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्या स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता वह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है यदाचती मशि तदेयमीति व्रतम या चा दत्ता मे नान्यम नाथ्मेक्षति मयि तन्मे धर्मतीत ब्रह्म क्षम स्वेता समीक्षा कारण भृगुदह अधर्म भयसं विघन शाम मुपजग्मीवान्न ब्राह्मण मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे अवश्य दे दूंगा आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्टा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा किया है आप इसके लिए मुझे क्षमा करें भृगुश्रेष्ठ इन्हें सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था शुक्रवाचर तन्व प्रत्यपेक्षस्ते मिथ्याचारस्य मिथ्याचार्य धर्मेश नाचन शुक्राचार्य ने कहा राजन तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी क्योंकि तुम मेरे अधीन हो न नहुस नंदन धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है वै समवाच क्रुध्ये ससनाम सस नाम क्रुद्धे नौ सनता सप्तो यते पर जराम सज्जोप्यत वै कहते हैं क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के साथ देने पर नहुष पुत्र राजा याति उसी समय पूर्वावस्था अर्थात यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए यया तिर अतृप्त यौवन सहम देवया ब्रह्मण जरे जरेयम् न से चमा यति बोले भृगुश्रेष्ठ मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रह कर तृप्त नहीं हो सका हूँ अतः ब्रह्मण मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे शुक्रवाच ना हम वृथा ब्रबिमेत जरा प्राप्त भूमिप जराम त्रेताम तन्मस्म संक्राम ये शुक्राचार्य ने कहा भूमिपाल मैं झूठ नहीं बोलता बूढ़े तो तुम हो ही गए। किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो या तिर्वाचर राज्य भाग स भवेद ब्रह्मण कृतभाग तथा यो मे दद्या पुत्र तद्भवानूम बन्यताम याति बोले ब्रह्मण्ड मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो आप इसका अनुमोदन करें शुक्रवाच संक्राम येष्य जराम यथेष्टम ये न हुत्मज मामुध्याय भाव न च पापम वापसती वयोदास्यति ते पुत्रो भविष्यति आयुष्मान कृतमश्चपत्य तथव शुक्राचार्य ने कहा नव स्नंदन तुम भक्तिभाव से मेरा चिंतन करके अपने वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा साथ ही दीर्घायु यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा इति महाभारती आदि परमि संभव परमि यु उपाख्या तमोध्याय